हंस गीता हंस गीता महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्मीर की वार्ता के अंतर्गत भी प्राप्त होती है इसमें साध्य गण नामक देवताओं को हंस रूपारी भगवान द्वारा मोक्ष धर्म का तत्व समझाया गया है प्राय सभी उपदेश सदाचार विषयक तथा सर्व उपयोगी है इसमें सत्य भाषण और इंद्रिय संयम आदि को ही सार बताकर उन्हें मोक्ष का हेतु बताया गया है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह संसार में बहुत से विद्वान सत्य इंद्रिय संयम क्षमा और प्रज्ञा अर्थात उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं इस विषय में आपका कैसा मत है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूं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 हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है पक्षी प्रवर आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है आपका मन किस में रमता है पक्षीराज खगश्रेष्ठ समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके उसी का हमें उपदेश कीजिए हंस ने कहा अमृत भोजी देवताओं मैं तो सुनता हूं कि तब इंद्रिय संयम सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम हैं। हृदय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करें अर्थात उनके लिए हर्ष एवं विषाद न करें किसी के मर्म में आघात न पहुंचाए दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश न ग्रहण करें तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मुंह से न निकालें वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तब उनके द्वारा बीधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है क्योंकि वे दूसरों के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं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 और दया को ही उत्तम बताते हैं वेद अध्ययन का सार है सत्य भाषण सत्य भाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है जो वाणी का वेग मन और क्रोध का वेग तृष्णा का वेग तथा पेट और जननेन्द्रिय का वेग इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है उसी को मैं ब्रह्म और मुनि मानता हूं क्रोधी मनुष्यों से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है मनुष्योत्तर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानी से ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है जो दूसरे के द्वारा गाली दिए जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है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 और गाली खाकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूं मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना सत्संग करता रहता हूं मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोष का मैं कुछ पाने के लोप से धर्म का उल्लंघन नहीं करता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 ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता है साध्यों ने पूछा हंस ब्राह्मणों का दैवत्व तो क्या है उनमें साधुता क्या बताई जाती है उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता क्या मानी गई है हंस ने कहा साध्य वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई जाती है दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्ग लोक की ओर चल दिए सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पुण्यमयी तत्व ज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्ग लोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है युधिष्ठिर इस प्रकार साध्यों के साथ जो हंस का संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया यह शरीर ही कर्म की योनी है और सद्भाव को ही सत्य कहते हैं